देवी भागवत सातमा स्कंध हिमालय के घर देवी का मेरे पितर भी प्रागत्यत्मा है श्रेष्ठ स्थान बना है जिस प्रकार तुमने स्नेह पूर्ण कृपा के वश होकर मुझे गौरी के पिता होने का सुअवसर प्रदान किया वैसे ही संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत उनके स्वरूप का भी वर्णन करो परमेश्वरी मुझे भक्ति युक्त योग और स्मृति सम्बद्ध ज्ञान प्राप्त होना भी तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर है जी कहते हैं राजन हिमालय की यह बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मुख कमल प्रसन्नता से प्रकुलित हो गया वे श्रुतियों में छिपे हुए रहस्य का प्रतिपादन करने को उद्यत हो गई देवी बोली मैं कह रही हूँ समस्त देवगण मेरी बात सुने इसके श्रवण मात्र से मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाता है पर्वतराज हिमालय पहले केवल मैं ही थी दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी उस समय मेरा रूप सचित एवं आनंदमय पर ब्रह्म था वह रूप अप्रतर्क अनिर्देश अनोपम्य और अनामे है उसी रूप से कोई एक शक्ति स्वयं प्रकट हो गई उसका माया नाम पड़ गया वह माया न सती थी और न असती इस सती और असती के भेद से शून्य वह कोई एक विलक्षण ही वस्तु थी अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका है वह उस मेरी शक्ति का ही अंश है उस शक्ति को निश्चित रूप से मेरी सहचरी समझना चाहिए जीवों का जीना और मरना उसी शक्ति के कर्म है प्रलय के समय कुछ भी भेद नहीं रहा सब के सब उसी शक्ति में समा गए फिर अपनी उस शक्ति के सहयोग से मैं बीध रूप में परिणित हुई वह शक्ति ही उस समय मेरा आधार और आवरण थी इसलिए उनका कुछ दोष मुझमें भी आ गया मेरा बीजात्मक रूप चैतन्य ब्रह्म के सहयोग से निमित्त तथा प्रपंच के परिणाम से समवायि कारण कहलाने लगा कुछ लोग उस शक्ति को तप कहते हैं तथा दूसरे लोग तम एवं जड़ भी कहा करते हैं शैव शास्त्र के तत्वदर्शी पुरुषों ने उस शक्ति के विषय में परस्पर परामर्श किया इसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति अथवा अजा कह सकते हैं वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ अन्य महापुरुषों ने कहा कि नहीं यह अविद्या कहलाती है इस प्रकार वेदों में उसका विविध नामों से वर्णन किया गया उस शक्ति में जड़ता और ज्ञान ज्ञाननाशकता स्पष्ट होने से उसका असती नाम संगत हो गया चैतन्य दृष्टि नहीं होता उसमें यदि दृश्यता आ जाए तो उसे जड़ कहते हैं क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश है वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता यदि कहें कि प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अनावस्था दोष आ जाएगा कर्म और कर्ता ये परस्पर विरोधी धर्म एक में कैसे आ सकते हैं अतव मेरा रूप दीपक के समान स्वयं प्रकाश है पर्वत प्रकाशक दूसरों को व्यक्त करने में उपयोगी होता है यह समझ लो अतव मेरे सम्भद शरीर की नित्यता स्पष्ट सिद्ध है यदि दृश्य मानो तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में विचार दोष आ जाएगा संवित और व्यभिचार का कहीं एक में ही अनुभव होना बिल्कुल असंभव है